फ्लाई ट्रैप्स कीड़े खाने वाले पौधे मार्टिन जेनकिस चित्र डेविड पार्किस लोग अपने खाली समय में तमाम तरह की चीजें इकट्ठी करते हैं कुछ लोग मिट्टी के बर्तन इकट्ठे करते, करते हैं कुछ लोग बोतलों के ढक्कनों से मॉडल बनाते हैं कुछ कीड़े मकोड़े खोजते हैं और कुछ विशाल पौधे उगाते हैं मुझे मांसाहारी पौधे पसंद हैं। कार्निओरस पौधे वे पौधे होते हैं जो छोटे जीवों को खाते हैं मेरे शौक की शुरुआत तब हुई जब मुझे तालाब में एक पौधा मिला उसके चिपके पीले फूल पानी के बाहर निकले हुए थे पानी के नीचे उसकी उलझी हुई जड़ें थी जिन पर सैकड़ों छोटे बुलबुले चिपके थे एक मित्र ने मुझे बताया कि उसका नाम ब्लैडर था उसने कहा कि उनकी जड़ों के बुलबुले ब्लैडर थे हर एक ब्लाडर में झट से बंद होने वाला एक ट्रैप डोर दरवाजा था जिसके चारों ओर छोटे छोटे ट्रिगर बाल थे जब भी पानी के पिशू यानी वाटर या अन्य कोई छोटा कीड़ा उसके किसी बाल को छूता तो ट्रैप डोर झट से खुलता और कीड़ा उसमें चला जाता फिर ट्रैप डोर बंद हो जाता और कीड़े के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता और यह सब पलंग झपकते हुए होता मुझे वो बड़ी चतुराई की बात लगी बस एक ही मुश्किल थी उस पौधे के ट्रैपडोर इतने छोटे थे कि मैं में उन्हें काम करते हुए देख नहीं सकता था फिर मैंने फैसला किया कि मुझे कहीं से एक बड़ा मांसाहारी पौधा ढूंढना ही होगा मैंने वो उसके लिए मुझे पहाड़ पर चढ़ना था और मुझे कीचड़ और मांस वाली दलदली जमीन पर चलना था लेकिन वहाँ मौस में छोटे लाल पौधे थे जो धूप में चमक रहे थे मुझे लगा कि वो ओस की बूंदों से ढके हुए थे लेकिन ऐसा नहीं था वे संड्यू थे और वे चमकदार चीजें शहद की तरह चिपचिपी थी मुझे यकीन है कि आप जरूर अमान लगा पाए होंगे कि वे चमकदार चीजें किस लिए थी तभी बादल गिराए और मुझे उस संड्यू को छोड़ना पड़ा लेकिन घर पहुँचने के बाद मैंने अपने लिए संड्यू के कुछ बीज मंगवाए हालांकि वे बीज साधारण संडीयू नहीं थे वे विशाल का अफ्रीकी संड्यू थे मैंने उन्हें मॉस से भरे एक बर्तन में बोया और फिर उन्हें काँस से ढक दिया मैंने रोजाना उन्हें बारिश के पानी से सींचा जल्दी उनके बीज अंकुरित होना शुरू हुए और मेरे पास दर्जनों छोटे संड्यू हो गए फिर वे बड़े हुए और अंत में वे इतने बड़े हो गए कि वे चीज़ों को पकड़ने के लायक बन गए फिर एक दिन मैंने उन्हें गलत पानी से सींचा उससे सभी पौधे मर गए उसके बाद मैंने संंडयू को छोड़ दिया फिर मैंने एक विनस फ्लाइटर बोआया उगाया उसे मैंने अपनी खिड़की पर रखा और वो कीड़े पकड़ और वो कीड़े पकड़ता था उसके पत्ते प्रत्येक पत्ते के बीच में एक कब्जा यानी कई छोटे ट्रिगर बाल और एक नुकीला रिम था जब कोई मक्खी या ततया एक पत्ती के ऊपर चलती तो वो तब तक पूरी तरह से सुरक्षित रहती जब तक कि वो किसी भी बाल को नहीं छूती थी एक बाल को छूने पर भी वो सुरक्षित रहती लेकिन जैसे ही वो दो बालों को छूती फिर झट से पकड़ी जाती मेरा विनस फ्लाई काफी बढ़िया उग रहा था इसलिए मैंने उसे भी कुछ बड़ा उगाने की कोशिश की मुझे जो अगला पौधा मिला वो थी कोबरा लिली कोबरा लिली भी कीड़े पकड़ती है लेकिन असल में वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है उसमें कीप यानी फनल की तरफ पत्ते थे जिनके किनारे फिसलने वाली थी और उनके तल में एक छोटा ताल था जब कोई कीड़ा रेंगता तो वो फिसल कर ताल में गिर जाता था और फिर बाहर नहीं निकल पाता था इसलिए वो वहीं पड़ा रहा और अंत में लिली के लिए सूप बन जाता था मैं कोबरा लिली से काफ़ी खुश था निश्चित रूप से वो मानसारी पौधों में सबसे बड़ी थी लेकिन तभी एक दोस्त ने मुझे पीचर प्लांट के बारे में बताया पीचर प्लांट और भी बड़े होते हैं और उसने कहा लेकिन उन्हें उगाना और बड़ा करना बहुत मुश्किल होता है मैंने सोचा कि मैं कहीं से कुछ जंगली पौधे ढूंढ कर लाऊंगा इसलिए मैंने उन्हें मैं उन्हें खोजते खोजते मलेशिया पहुँचा वहाँ जंगल के किनारे के पेड़ों पर उगते हुए सैकड़ों पीचर प्लांट थे लाल और मोटे पतले और पीले घुँघरा हरे रंग के पीचर प्लांट सभी मक्खियों की प्रतीक्षा कर रहे थे हालांकि मैंने सबसे बड़ा पीचर प्लांट नहीं देखा लोग उसे राजा जितने बड़े पीचर बात पर यकीन नहीं होता एक दिन में वहां खुद जाकर उन्हें अपनी आंखों से देखूंगा फ्लाई ट्रैक के पौधों के बारे में अधिक जानकारी विश्व में सैकड़ों विभिन्न किस्म के मांसाहि हारी पौधे होते हैं और वे दुनिया भर में उगते हैं कोबरा लिली का नाम उसके पत्तों के आकार के ऊपर पड़ा है वो कोबरा सांप के फन जैसे दिखते हैं न कि इसलिए कि सांप उन्हें खाते हैं उत्तरी अमेरिका में कोबरा लिली के पत्ते 45 सेंटीमीटर बड़े हो सकते हैं दुनिया में 200 से अधिक विभिन्न प्रकार के ब्लैडरवर्थ होते हैं उनमें से ज्यादातर तालाबों और नदियों में उगते हैं वे आमतौर पर काफी छोटे होते हैं उनके पत्ते और तने पतले होते हैं और अपने ट्रैपडोर पिछड़ी का सेट को सेट करने के लिए ब्लैड अपने ब्लैडर में से पानी बाहर फेंकते हैं जब ट्रैप डोर खुलता है तो पानी उसके अंदर घुस जाता है और अपने साथ कीड़े को भी खींचता है ब्लैडरवर्थ के ब्लैडर में विशेष रसायनों का निर्माण होता है उनसे कीड़ा खुल जाता है और फिर पौधा उसे चूस लेता है पूरी दुनिया में 80 प्रकार से अधिक प्रकार के संडियो पाए जाते हैं उन इनमें विशाल अफ्रीकी संंडी सबसे बड़े होते हैं उनके पत्ते पैंतालीस सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं विशाल अफ्रीकी संंडियु इंद्रधनुषी संडियो इंग्लिश संडियो पिग्ली संडियो स्पून लीव संडियो और राउंड लीव संडियो जब कोई कीड़ा ठंडियों में फंसता है तब धीरे धीरे पत्तियां उसे चारों ओर से घेरती हैं फिर कीड़ों के नरम टुकड़े रसायन में घुल जाते हैं और पौधा उन्हें खा लेता है बाद में पत्ती फिर से खुलती है और बचे हुए कीड़े के अवशेष नीचे गिर जाते हैं बटरवर्थ बटरवर्ट जानवर खाने वाले पौधे होते हैं और वे भी अक्सर ठंडी वाले स्थानों पर ही उगते हैं उनके पत्ते फ्लाइट पेपर जैसे चिपचिपे और चपटे होते हैं छोटे कीड़े उनकी पत्तियों पर चिपक जाते हैं और धीरे धीरे करके घुल जाते हैं वीनस फ्लाइटर केवल उत्तरी अमेरिका के एक छोटे हिस्से में पाए जाते हैं वे अब दुर्लभ हो गए हैं क्योंकि जिन दलदलों में वे पाए जाते थे उन्हें अब लोगों ने खोद डाला है चींटियों जैसे छोटे छोटे कीड़े वीनस फ्लाइटरब से बच सकते हैं क्योंकि वे बहुत छोटे होते हैं इसलिए वे खाने लायक नहीं होते पर मक्खियाँ और ततये चींटियों से अलग होती हैं एक बार पकड़े जाने के बाद वे जितना अधिक भागने का भागने की कोशिश करती हैं पत्ती उन्हें उतनी ही जोर से दबाती है पत्ती पूरी तरह से बंद होने के बाद अपने शिकार को खोलना शुरू करती है पीचर प्लांट्स उस कुछ नक्कटिबंधी यानी ट्रॉपिकल देशों में पाए जाते हैं अधिकांश मांसाहारी पौधों की तरह वे आमतौर पर वहां उगते हैं जहां मिट्टी बिल्कुल नहीं होती या फिर बहुत ख़राब होती है पिचर प्लांट्स के पत्ते फुलदान की तरह दिखते हैं और वे कोबरा लिली की तरह ही कीड़ों को पकड़ते हैं कुछ किस्म की मकड़ियाँ और कुछ छोटे मेढक पीचर प्लांट्स के अंदर रहने में कामयाब होते हैं वो फिसलने वाले प पक... से छिपक के रहते हैं और अंदर गिरने वाले कीड़ों को पकड़ते हैं